अध्याय तीन स्वामी विश्वेश्वरानंद स्थान उद्बोधन ठाकुरघर मां सवेरे पूजा की तैयारी कर रही थी बातचीत के बीच मैंने उनसे कहा मां आपकी इतनी आसक्ति क्यों है रात दिन आप घोर संसारी के समान राधी राधी करती रहती हैं इतने भक्त आते हैं पर उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं इतनी आसक्ति क्या यह ठीक है मैंने पहले भी कभी कभी उनसे ऐसा ही कहा था उस समय मां दीनता के स्वर में कहती हम लोग स्त्रियां हैं हम लोगों का ऐसा ही होता है किंतु आज मां तनिक अधिक आवेश में आकर बोली तुम्हें ऐसा कहां मिलेगा मेरे समान एक भी खोजकर निकालो तो सही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 गुरु शिष्य की कितनी खोज खबर लेते हैं उनकी उन्नति हो रही है या नहीं यह देखते हैं अतः इतने लोगों को मंत्र ना देने से ही होता जितने लोगों का ध्यान रख सके उतने लोगों को ही मंत्र देना उचित है मां ने कहा पर ठाकुर ने तो मुझे मना नहीं किया है उन्होंने मुझे इतना सब समझाया तो फिर क्या ऐसी बात में मुझसे नहीं कह सकते थे मैंने ठाकुर पर भार सौंप रखा है उनसे मैं रोज कहती हूं जो जहां है उसे देखो और बात यह है यह सब ठाकुर के दिए मंत्र है उन्होंने मुझे दिया है सब सिद्ध मंत्र हैं एक दिन बीच मंत्र के संबंध में चर्चा करते समय उन्होंने सब मंत्र मुझे कह सुनाया और कहा मेरे थैले में जो कुछ था तुम्हारे सामने उढ़ेल दिया क्या तुम मंत्र दोगे मैं नहीं मां खुद का ही तो कुछ हुआ नहीं मां वह देने से ही हुआ उसमें दोष क्या है तुम लोग दे सकते हो मैं मां मुझे सर्व त्यागी बना दीजिए जिससे मुझमें किसी प्रकार की आसक्ति न रहे मां सर्व त्यागी तो हो ही नहीं तो और क्या दो सिंह निकलेंगे और एक दिन जयराम वाटी में मैंने पूछा था ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार से होती है पूजा जप ध्यान क्या इनके द्वारा होती है मां किसी के द्वारा नहीं मैं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 और मेरे हाथ से झूठी थाली खुद ले ली मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रही हैं मैं खुद ले जाता हूं मां ने इस पर कहा मैंने तुम्हारे लिए और क्या किया है मां की गोद में बच्चा टट्टी करता है और भी क्या कुछ करता है तुम लोग तो देव दुर्लभ धन हो